भगवत गीता शांक भाष्य अध्याय अठारह अथ इदान प्रकरणोपसंहाराथ श्लोक आरभ्य इसके उपरांत अब प्रकरण का उपसंहार करने वाला श्लोक कहा जाता है न तदस्थित पृथिव्यादेवेशन सकृतिजैर्मु ज दृभु न न तद् तद् अस्ति, तद अस्ति। पृथ्वीयां वा प्राणिजातम् अप्राणिजातम् नदस्ति तस् पृथिव्या मनुष्यादी साणीजात अप्राणिजा दिव्य देशवा सक प्रकृति जातु सत्वादि मुक्त परत भव न तद अस्ति इति पूर्वेण संबंधः ऐसा कोई सत्व अर्थात मनुष्यादि प्राणी या अन्य कोई भी प्राणरहित मात्र पृथ्वी में स्वर्ग में अथवा देवताओं में भी नहीं है जो कि इन प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्वादि तीनों गुणों से मुक्त अर्थात रहित हों ऐसा कोई नहीं है इस पूर्व के पद से इस वाक्य का संबंध है सर्वह संसारह, क्रिया कारक फल सर्व संसार क्रियाकारकक्षण सत्वरजस्तमो गुणात्मक अविद्यापरिकलिता समूल अनर्थ उक्तो, उक्त वृक्षरूपलया च ऊर्धमूल इत्यादीना क्रियाकारक फल ही जिसका स्वरूप है ऐसा यह सारा संसार रज और तम इन तीनों गुणों का ही विस्तार है अविद्या से कल्पित है और अनर्थरूप है पंद्रहवें अध्याय में वृक्षरूप की कल्पना करके ऊर्धम मूलम इत्यादि वाक्यों द्वारा मूल सहित इसका वर्णन किया गया है तमच असंगशस्त्रेण दृढ़ ततः पदम तत् परिमर्जित उक्तम् तथा यह भी कहा है कि उसको दृढ़ शास्त्र द्वारा छेदन करके उसके पश्चात उस परम पद को खोजना चाहिए त्र सर्वस त्रिगुणात्मकवाद संसार कारण निवृद्यनुपत प्राप्ताया था तन्वृत्ति सै तथा वक्तव्यम्। उसमें यह शंका होती है कि तब तो सब कुछ तीनों गुणों का ही कार्य होने से संसार के कारण की निवृत्ति नहीं हो सकती इसलिए जिस उपाय से उसकी निवृत्ति हो वह बतलाना चाहिए चा, गीता सर्व गीताशास्त्रा उपसंहर्तव्य एतावा सर्व वेदस्मृत्यथ पुरुषार्थम इच्छि अनुष्ठेय इति अर्थं च ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम इत्यादि आरभ्य तथा संपूर्ण गीता शास्त्र का इस प्रकार उपसंहार भी किया जाना चाहिए कि परम पुरुषार्थ की सिद्धि चाहने वालों के द्वारा अनुष्ठान किए जाने योग्य यह इतना ही समस्त वेद और स्मृतियों का अभिप्राय है अतः इस अभिप्राय से ये ब्राह्मण क्षत्रि विषम इत्यादि श्लोक आरंभ किए जाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्राण पर कर्मा च स्वभाव च ब्राह्मण च ब्राह्मण क्षत्रि विष तेसाम ब्राह्मण विशाम क्षत्रिवीषा शूद्राण शूद्राण असमकरणति सति वेदे अनधिककारा हे परप कर्मा प्रभक्ता इतरेतर विभागन व्यवस्थाता हे परंतप, परंतप ब्राह्मण क्षत्रि और वैश्य इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं अर्थात परस्पर विभाग पूर्वक निश्चित किए हुए हैं ब्राह्मणादि के द्वारा शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है के न स्वप्रभाव स्वप्रभाव प्रभु गुण हैं स्वभाव ईश्वर से प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया सा प्रभु यहाँ गुणा ते स्वभाव प्रभुवा तैह सी कर्मा प्रविभक्तानि ब्राह्मणादीनाम किसके द्वारा विभक्त किए गए हैं स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा स्वभाव यानी ईश्वर की प्रकृति त्रिगुणात्मिका माया वह माया जिन गुणों के प्रभाव का यानी उत्पत्ति का कारण है ऐसे स्वप्रभाव गुणों के द्वारा ब्राह्मणादि के सम आदि कर्म विभक्त किए गए हैं अथवा ब्राह्मण स्वभाव से सत्वगुण प्रभव कारण तथा क्षत्रिय स्वभाव सत्ोपसर्जन रज प्रभु वैश्य स्वभाव तम उपसर्जन रज प्रभु तमः उपसर्जन तम प्रभाव प्रशाते हाढ़ता स्वभावर्शना चतुर्ण अथवा जो समझो कि ब्राह्मण स्वभाव का कारण सत्वुण है वैसे ही क्षत्रिय स्वभाव का कारण सत्वमिश्रित रजोगुण है वैश्य स्वभाव का कारण तमोमिश्रित रजोगुण है और शुद्ध स्वभाव का कारण रजोमिश्रित तमोगुण है क्योंकि उपर्युक्त चारों वर्णों में गुणों के अनुसार क्रमश शांति ऐश्वर्य चेष्टा और मूढ़ता ये अलग अलग स्वभाव देखे जाते हैं अथवा जन्मांतरकृत संस्कार प्राणिना वर्तमान जन्म स्वकार्यामुखन अभिव्यक्त स्वभाव स प्रभो युणा ते स्वभाव प्रभुआ गुणा अथवा जो समझो कि प्राणियों के जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो वर्तमान जन्म में अपने कार्य के अभिमुख होकर व्यक्त हुए हैं उसका नाम स्वभाव है ऐसा स्वभाव जिन गुणों को उत्पत्ति का कारण है वे स्वभाव प्रभाव गुण है गुण प्रादुर्भाव से स्वभावः स्वभाव इति कारण विशेषोपादान गुणों का प्रादुर्भाव बिना कारण के नहीं बन सकता इसलिए स्वभाव उनकी उत्पत्ति का कारण है यह कहकर कारण विशेष का प्रतिपादन किया गया है एवं स्वभाव प्रभुवै प्रकृति प्रभुवै सत्वरज स्तमो भी गुण स्वकार्यान रूपेण समाधिनी कर्माणी प्रविभक्ता इस प्रकार स्वभाव से उत्पन्न हुए अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए सत्व रज और तम इन तीनों गुणों द्वारा अपने अपने कार्य के अनुरूप समाधि कर्म विभक्त किए गए हैं ननु शास्त्र प्रविभक्ता शास्त्रेण विहितानि वितामणादीना समाधीनी कर्माणी कथम उच्चते सत्वादी गुण प्रवि इति पूर्वपक्ष ब्राह्मणादी वर्णों के सम आदि कर्म तो शास्त्र द्वारा विभक्त है अथवा शास्त्र द्वारा निश्चित किए गए हैं फिर यह कैसे कहा जाता है कि सत्व आदि तीनों गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं न एस दोषा शास्त्रेण अभी गुण सत्वादिगुण विशेषापेक्षया एवं सामदीन कर्माणी प्रविभक्ता न गुणानपेक्षाया एव इति शास्त्र प्रविभक्तानि अपि कर्माणि गुण प्रविभक्तानि उच्यंते उत्तर पक्ष यह दोष नहीं है क्योंकि शास्त्र द्वारा भी ब्राह्मणादि के समाधि कर्म सत्वादि भेदों की अपेक्षा से ही विभक्त किए गए हैं बिना गुणों की अपेक्षा से नहीं अतः शास्त्र द्वारा विभक्त किए हुए भी कर्म गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं ऐसा कहा जाता है कानी पुनः ता कर्माणी तो वे कर्म कौन से हैं यह बतलाया जाता है समो दम स्तपोचं शातिरार्जविवानम विज्ञान्य ब्रह्म कर्म स्वभाव श्रमो दम तपो शरीरादि यथो शरीरादिश्याख्या शाति क्षमा आर्जव ऋजुता एवं ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम अस्तिभा सद्धानता आगमार ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाते कर्म ब्रह्मकर्म स्वभाव जिनके अर्थ की व्याख्या पहले की जा चुकी है देशम और दम तथा पहले कहा हुआ सारिकादि भेद से तीन प्रकार का तप एवं पूर्वोक दो प्रकार का शौच शांति शौच शांति क्षमा आर्जव अंतकरण की सरलता तथा ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता अर्थात शास्त्र के वचनों में श्रद्धा विश्वास ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं अर्थात ब्राह्मण जाति के कर्म हैं यद उक्तम स्वभाव प्रभु प्रविभक्तानि इति तद एव उक्तम उत्तम इति। जो बात स्वभावजन्य गुणों से कर्म विभक्त किए गए हैं इन वाक्य से कही गई थी वही यहाँ पद से कही गई है शौर्य तेजोधतेजाख्यम युद्धे चाप्यपलायजनम दानमश्वर भावकज शौर्य शुद्ध से भाव शौर्य सुर से भाव तेज प्रागलभ धृति धारण सर्वस्थासु अनसादो जया धृतिया उतम्भित दाक्ष दक्षस्य भावः सहसा प्रत्युत्पन्न कार्यसुव्यामोहन प्रवृत्ति युद्धे चापी अलायन अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्य शौर्यसूरवीरता तेज दूसरों से न दबने का स्वभाव शक्ति जिस शक्ति से उत्साहित हुए मनुष्य का सभी अवस्थाओं में अनवसाद नाश या शोक का अभाव होता है दक्षता सहसा प्राप्त हुए बहुत से कार्यों में बिना घबड़ाहट के प्रवृत्त होने का स्वभाव तथा तो युद्ध में न भागना शत्रु को पीठ न दिखाने का भाव। दानम देश मुक्तहस्तता ईश्वर भाव च ईश्वरस्व प्रभुशक्ति प्रकटीकरण इसितभियान प्रति दान देने योग्य पदार्थों को खुले हाथ देने का स्वभाव और ईश्वर भाव यानी जिनका शासन करता है उनके प्रति प्रभुत्व प्रकट करना क्षत्रकर्म क्षत्रिय जाते हैं विहिम कर्म क्षत्रकर्म स्वभावज ये सब क्षत्रियों के कर्म अर्थात क्षत्रिय जाति के लिए विहित उनके स्वाभाविक कर्म हैं कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभाव परिचरत्मक कर्म शुद्रशा स्वभाव कृषि गौरक्ष वाणिज्य कृषि कृषि गौरक्ष गौरक्षमणिज्यम कृषि वाणिज्यमू विलेखनम गौरक्षम गार्थे गोरक्ष तद्भाो गौरक्षम पाशुपाल्यम वाणिज्यम वणिकर्म क्रय विक्रयादिल वैश्यकर्म वैश्य जाते कर्म वैश्यकर्म स्वभाव कृषि गोरक्षा और वाणिज्य भूमि में हल चलाने का नाम कृषि है गौं की रक्षा करने वाला गोरक्ष है उसका भाव गोरक्ष यानी पशुओं को पालना है तथा क्रय विक्रय रूप वणिक कर्म का नाम वाणिज्य है ये तीनों वैश्य कर्म हैं, अर्थात वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म हैं परिचर्यात्मकम शुश्रूषास्वभाव कर्म शुद्रश्य अपि स्वभावज वैसे ही शुद्र का भी परिचर्यात्मक अर्थात रूप कर्म स्वाभाविक है